विप्रतिपन्नम अचाक्ष द्रव्यवाद सर्वतत्वाद सर्वदास्पर्श रही द्रव्यवाद नितिंद्रियवाद आत्व श्रोत्रिय यदि विवादास्पद है और श्रोत इंद्रिय कैसा है अचाक्ष वह ग्राही नहीं है क्यों कहना पड़ रहा है सिद्ध करने के लिए आकाश में रूप रही है आकाश में रूप नहीं है कि लोग जो देखते देखे नील गील आकाश नील रूप है ये भ्रांति है इसे निवारण कैसे करेंगे इसे हमें पहले उसे कार्य में दिखाना है कार्य के समान कार्य आकाश कोई कार्य होता नहीं ना औपाधिक कार्य तो हम ये दिखाना चाहते औपाधिक कार्य में भी रूप न होने से शुद्ध कारण में कहा से रूप आ जाएगा उसे भी रूप नहीं होगा इसे करने के लिए पहले इंद्रिय में दिखाना चाह रही चाक्षुस कौन सा इंद्रिय विशेष रूप है ना स्रोत वह अचाक्षुस क्यों अरूपित द्रव्यूपित द्रवि नहीं है पृथ्वी जल तेज के समान वह रूपी द्रव्य नहीं है एक है तो दूसरा है तो अरूपी द्रवि होता हुआ कोई चाक्षुष है आपके पास अरूपी द्रव्य हो और चाक्षस हो ऐसे कोई मिलेगा नहीं यत्र आरूपित आरूपी द्रव्यतम तरत तरह अचाक्ष व्याप्ति सिद्ध हो गया कहा आत्मा आत्मा कैसा है आरूपित द्रव्य है और अत वो अचाक्ष अब एक और बात करना है कहते कि भाई वो श्रोत्र इंद्रिय अन्य इंद्रियों के समान परिच्छिन्न भी नहीं है अन्य इंद्रिया गोलक विशेष में परिचिन्न दृणुकाकार है सावयी है दृणुकात्मक है लेकिन ये ऐसा है व्यापक है आकाशीय है ना स्वतेंद्र आकाशीय है इसका परिच्छेदक केवल कर्णशशकुली है काम रही जिलेबी सस्कुल जिलेबी कांत छिद्र का कैसे जिलेबी जैसे गोल गोल होता है ना ये इसलिए उसको तो कर्णसुलिद्र वो छिद्र ही उपाधि आकाश थी इसलिए कहा ना है कि ये इंद्रिय है वह आ इसलिए भी है क्योंकि सर्वगत सर्व व्यापकों को भी, भी चाक्षस नहीं हो सकता कोई कह सकता है ना कि भाई रूपी द्रव्य होता हुआ अचाक्षुष भी होते हैं रूपी द्रव्य होता हुआ अचाक्षुष पृथ्वी का दृढ़ किसने देखा हा? जल का दृणुप तेज का दृणुप ये सब क्या रूपी द्रव्य हैं? ये ना आपके चाक्षु का विषय नहीं है वहां विचारी हो गया हे तो है साध्य इसे हमें क्या करना पड़ा एक और हेतु दिया सर्वगतत्व अब ये दोष नहीं जाएगा कि दृण का सर्वगत तो है नहीं जो जो सर्वगत है जो जो व्यापक है, वहाँ वहाँ ये ये आत्मा। है के वह वह है। अचाक्षस यद यदि सर्वगतम यथा आत्मा सर्वव्यापक के नाते वह विचक्ष का विषय नहीं अब इसका विचार कहीं नहीं होगा सर्वगत आत्मा भी है दिशा भी है काल भी है सब व्यापक है और एक कोई भी चाक्षुष? नहीं और सकता है स्पर्श है ना वायु में है वायु भी अचाक्षुसूपी द्रवी भी है रूप रहित्व तो बोलते हो वायु में जा रहा था तो निवारण करने का दिया सर्वस्पर्श स्रव्य सर्वदा स्पर्श रहित द्रव्य होने के कारण से अब सर्वदा स्पर्श सहित द्रव्य है कौन वायु दिलाती वाई। भी वे विचार होना निवृत्त हो गया और अन्य इंद्रियों के समान कार्य होने के नाते वे नाश भी हो सकते हैं नहीं स्रोत इंद्रिय कार्य न होने से उसका हो नहीं ना इसे क्या करना पड़ा एक और है नित्य इंद्रियत्वा। नित्य इंद्रिय दृष्टान क्या होगा मनोवच्च मन भी परमाणु रूप होने से नित्य है और अचाक्षुष यद इंद्रियत्वत्तम इंद्रियम तुषम जो जो नित्य होता हुआ इंद्रिय है वह अचाकुस है जैसे मन। ऐसे कह करके श्रोत इंद्रियों में अनेक हेतु के द्वारा विभिन्न प्रकार के विचारों का निवृत्त करते हुए अचाक्ष तो सिद्ध कर दिया अब अचाक्ष करने सिद्ध क्या हुआ जब श्रोत इंद्रिय रूपी सोपाधिक आकाश में भी रूप नहीं रह गया तो निरुपाधिक आकाश में रूप का प्रश्न नहीं अतव आकाशम अरूपम दूसरा अनुमान बना दिया आकाशम अरूपम महत्व रूप अजनकवात् नित्य महत्वात्दा स्पर्श रहित द्रव्य वायुवत्त आत्मच्छ तीसरा आकाश कैसा है अरूपम रूप रहित वस्तु है महत्व रूप अजनकत्व महत्व परिमाण वाला होते हुए वे भी रूप का जनक नहीं होते पृथ्वी जल तेज कैसे महत् परिमाण वाले भी हैं और रूप के वो जनक हैं होता है तीसरे महत्व से रूप जनक ये तथा तत्र अत्म के आकाश और वायु में घट जाता है लेकिन वायु में रहने मत परिमाण भी अनित्य है ना आकाश में जो है वो नित्य मत परिमाण है इसलिए ऐसे अरूपवत्व को हमें करना है जो नित्य का सही होगी अनित्य का नहीं इसमें क्या कर दिया और हेतु तो दे दिया नित्य महत्व मान यित्य महत्वम तत्र अरूपवत्तम ये तो आत्मवच्चा यह वायु में नहीं जाएगा कि वायु में नित्य मत नहीं है नित्य तर्तत्र तरपवत्तम ये आत्मा के समान आकाश में भी इसलिए अरूपवत्व सिद्ध हो गया और वे के लिए केवल सर्वदा स्पर्श रित्रव्य कहा हो, तो भी वायु में निवृत्त हो जाएगा लेकिन आप जो बार बार हेतु दे रहे हैं सर्व सर्वगतत्वाद ये सर्वगत तो कैसे सिद्ध होगा आकाश में आपके हेतु ही संशयग्रस्त है आकाश व्यापक है क्या घटाकाश पटाकाश, वटाकाश सब परिचिन ही अनुभव में आ रहे हैं ऐसे कोई अपरिचिन्न आकाश है इस क्या प्रमाण तब कहते हैं कि भाई देखो वो जो प्रतिपन्न आकाश है वह सर्वगत है ये कैसे होगा उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें ये सारा द्रव्य पृथ्वी जल तेज वो मूर्त पदार्थ पक्ष में प्रतिपन्न मूर्तम संयुक्त व्यापक विभुत्व सर्वगत क्या है सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्व सकल मूर्त द्रव्यो का संयोगी संयोग वाला जो होता है उसको विभूर्त उसको विभू कहेंगे व्यापक कहेंगे सर्वगत गएंगे सर्व मूर्त द्रव्य संयोग वाले का नाम व्यापक विभू है सर्वगत अतः हमें क्या कर दिया सर्व मूर्त द्रव्यों को पक्ष दिया इनका जो संयोग वाला है उसी का नाम आकाश वो व्यापक विभू हो गया वो किसके साथ संयोग है जिसके साथ संयोग है उसी का नाम आकाश अनश् यहां पर आकाश को दिया जिसके लिए सकल मूर्त द्रव्य आकाश का सहयोगी है अतएवा कश्य हो जाएगा विभूषि इस तरीके से आकाश में विभुत्व व्यापक सिद्ध कर रहे हैं प्रतिपन्न मूर्तम आने न संयुक्त क्यों मूर्तत्वा संप्रतिप्तव मूर्त होने के नाते विवाद प्रतिवी मूर्त द्रव्य इस आकाश के साथ संयुक्त है क्यों वही मूर्त द्रव्य किसने के मूर्त जो भी द्रव्य संयुक्त तो रहेगा ही ये मूर्त द्रव्य जैसे सर्व सर्वमूर्त द्रव्य संबंधी जो आत्मा, आत्मा के समान सकल मूर्त द्रव्य का आत्मा के साथ संबंध जैसा होता है वैसे अनैन विप्रतिपन्न विषय अभिप्रायण अन ये जो शब्द लिया है प्रतिपन विषय का अभिप्राय से कर दिया मैंने विवादास्पद भूता जो आ, आकाश को लेना जिसमें विभुत्व विवादास्पद हो गया जिसमें विवादास्पद हो गया वो आकाश वित विभुत्व सिद्ध कर दिया कहते ठीक है आकाश विभुत्व सिद्ध हो गया लेकिन परिमाण भी है ये भी सिद्ध है महत्व हमने विशेष दिया लेकिन यह निर्णय कैसे होगा आकाश परम महत परिमाण है मध्यम क्यों नहीं है वायु में जैसे परिमाण होते हैं होता है उसी प्रकार आकाश में नहीं, नहीं। आका पहले परम महत परिमाण सिद्ध करने के लिए क्या करना पड़ेगा पहले आकाश सामान्य परिमाण सिद्ध कर परिमाण है पहले सिद्ध कर दो और जो परिमाण आकाश में कैसा है वो परम महत सिद्ध करना पड़ेगा इसे पहले कर्म में क्या कर रहे हैं हम आकाश में परिमाण को सिद्ध करेंगे आकाश हम परिमाणव संयोगित्व घटवत मूर्त द्रव्य संयोगी होने से घट के समान इस घट पटापा संयोग हो गया अतः क्या हो गया घट भी कोई परिमाण वाला मानना पड़ेगा पट भी कोई परिमाण वाला मानना पड़ेगा क्योंकि जो परिमाण वाले होते हैं वही एक दूसरे से संयोगी हुआ करते हैं इसी संयोगी तक तक जो परमाणवी जो होता है वह वा परिमाण वाला होता है इस व्यक्ति के आधार पर आकाश को भी संयोगी होने के नाते पुराणों ने सिद्ध कर चुके हैं सकल मूर्धर के साथ उसका संयोग है जिस संयोगी है इसलिए वह भी कोई न कोई परिमाण वाला जरूर होगा तब पुरप गएगा अरे संयोगी मित्र हेतु में हे क्रियावत उपाधि क्रियावत्त उपाधि क्रियावत्व उपाधि क्योंकि घटाधि में परिमाण रूप साधि का व्यापक है घटाधि में क्रियावत्व भी है घट में क्रिया होती कि नहीं होती है घट में क्रियावत्व भी है और परिमाण भी है साधि का व्यापक हो गया क्रियावत्व और साधन का भी व्यापक है साधन का आकाश में आकाश में संयुक्त है हेतु है क्रियावत्व नहीं है उपाधि अतिव पक्ष में नहीं साधन का व्यापक है और दृष्टांत में साध्य का व्यापक है दृष्टान्त में साध्य का व्यापक घट में क्या हो रहा है यत्र यत्र येत्र परिमाणवत्म तरह क्रियावत्व घट में आ गया यत्र यत्र ये क्रियात्व तरह क्रियावत्व यत्र येत्र संयोगित्व तरह क्रियावत्व का अभाव है कहां आकाश तो साध्य व्यापक होता हुआ साधन का व्यापक तो साध व्यापक, तो व्यापक तो पक्ष में लेने पर उपाय हो गया ऐसा यदि पूर्व पक्ष कहता है तो कहते हैं कि नहीं नहीं न उपाय क्यों क्योंकि ऐसे भी हमें दृष्टांत मिलेगा जहां पर जो परिमाण होता हुआ क्रिया उत्तम नहीं है साध्य की अव्यापक तो हम दिखा देंगे कहा उत्पद्यमान घट नष्ट हो गया उत्पन्न होता होता होता होता घट क्या हो गया नष्ट ही हो गया अब कहां से आएगा उसमें परिमाण तो था उसमें परिमाण बनी रहा है आकार दे रहे घट को इतने टूट गया इतनी चीज परिमाण तो है उसमें लेकिन वहां वो घट बनाई नहीं तो क्रिय कहां से होगी उसमें क्रियोत्व उस नहीं मिलेगी उत्पद्यमान विनष्ट घट जो होता है ऐसे में परिमाणी किंचित होने के बावजूद भी क्रियावत्त उपाधि नहीं रहा साधि व्यापक हो गया आते हुए उपाधि वही कह रहे हैं अनुत्पन्न क्रिया का नाश अभी कोई क्रिया उत्पन्न हुआ ही नहीं ऐसे कोई ना कोई घट होंगे जिनका नाश हो जाए क्रिया उत्पन्न होने से पहले उस घट के साथ कोई क्रिया उस घट में कोई क्रिया होने से पहले ही वो घट नष्ट हो गया उत्पन्न घट भी ले सकते हैं आपने घटक को पैदा कर दिया रखा हुआ है अच्छा कड़ा है अभी उसको भट्टी में पकाना है आपने उसको धूप में सुखाना पड़ता ना आता तभी तो भट्टी में डाली गिले गिले थोड़े भट्टी में डाला जाएगा वो धूप में रखा जाता है सूखने के लिए आओ इतने में आप रख रुक करके चले गए भयंकर बारिश हो गया सारा गल के खत्म हो गया घट तो उत्पन्न था परिमाण वाला था लेकिन वक्रिया उसके साथ भी कुछ होने से पहले ही वो नष्ट हो गया ऐसे घट में क्या हो रहा है है, परिमाणव है, लेकिन नहीं।, नहीं, नहीं है और एक दूसरे तरीके से खंडन करते सकता है आपकी कल्पना है ऐसे तो कभी हुआ ही नहीं कोई कह सकता है जब कच्चा करते तो कच्चा है, है, तो है प्रक्रिया में है वो लेकिन जो घट उत्पन्न हो गया उसके साथ उत्पत्तियात्मक क्रिया को मान लिया ना आपने क्रिया गया उसमें ऐसा भी दोष दे सकते हैं हम परिमाण है मैंने उत्पन्न है घड़ा लेकिन बिना गुण की उत्पत्ति हो नहीं सकती जब परिमाण मान रहे तो घट उत्पन्न है मैंने उत्पन्न है का मतलब क्या उत्पत्तियात्मक क्रिया उसे हो रखती है तो क्रिया ना इस ऐसे कोई घड़ा ही नहीं मिलेगा जिसे परिमाण हो और क्रिया किसी भी प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं हुई हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कम से उत्पत्ति पर क्रिया तो हो रखी है उसमें तब इसमें मैंने दूसरा दोष देते हैं कभी क्रिया उत्तम का मुझे बताओ पहले। क्रिया उत्तम क्या है तस् तदाधारित विहाय विहकि अन्य क्योंकि कोई भी कार्य होता अपने कारण में वह कारण का दो स्वरूप माना गया है कारण हमेशा दो होते हैं एक का कारण होता है एक दूसरा स्वरूप स्वरुपयोग्य कारण होता है दो कारण होते हैं कोई भी चीज ले लीजिए आप जैसे आप भात बना रहे हैं भोजन के लिए बना दिया चावल बन गया एक तो कुकर में चढ़ा करके बना रहे हैं या बन गया है ये तो वो चावल है और दूसरा वो है जो डिब्बे में भी बंद पड़ा है बनने लायक तो भी है ना ये बना नहीं उसमें कुछ जो बनने लायक है डिब्बों में बंद उसको तो क्या कहेंगे हम स्वरूप योग्य है तो ओदन बनने की योग्यता उसमें है और जो बन चुके हैं फल प्रदान कर चुके पक चुका है उसको तो हम क्या कहते हैं फलोपदायक हर कारण में दो प्रकार का मान लिया गया जैसे दंड से आप चक्र को घुमा करके क्या बनाते हैं घड़ा बनाते हैं वो जो दंड है वो भी दो तो प्रकार का दंड है एक दंड वो पांच सौ खड़ा है जंगल में जंगल में खड़ा है वो भी घट का कारण है और जो दंड आपके पास बैठा है ये भी घट का कारण है जिसे आप घुमा रहे हो इस दंड को क्या कहेंगे फलोपदायक दंड है और वो जो दंड है स्वरूप योग्य ये टूट फाट जाए तो क्या करोगे आप उसे काट के लाओगे क्रियावत्व भी कारण योग्यता है। इसी प्रकार से भी सदा फलोप नहीं होता क्रिया योग्य क्रियावान वत्त, क्रिया वत्त मैंने आधार क्रिया का आधार क्रिया का कैसा? क्रिया आधार कैसा कहते क्रिया आधारत्व के योग्यता है यह माननी पड़े तस्थ मैंने क्रियावत्व से क्रियावत्व का अर्थ क्रिया, क्रिया आधार का योग्यता ले लो तो सब आ जाएंगे उसमें उसको छोड़कर के न किंचित अलग और कुछ भी अर्थ नहीं हो सकता क्रियावत्म का अर्थ क्रिया आधार योग्यत्म से अलग और कुछ भी नहीं हो सकता और क्रिया आधार योग्यता का मतलब क्या होता है वह असर्वग तत्व नाकिक्षक है और जो क्रिया आधार का योग्य है वो सर्वगत खबनी होगा जिस किसम में कोई क्रिया होनी है व्यापक में क्रिया नहीं होती ना जो व्यापक होगा उसे क्रिया होगी क्या इसे क्रिया के आधार का योग्य का मतलब क्या है वो व्यापक नहीं है जो क्रिया के आधार है वो सदा वो अव्यापक होते हैं जो क्रिया आधार का योग्य भी जो होगा भी अव्यापक ही होगा अर्थात असर्वगत होगा अतएव यद्य क्रियावत्तम अर्थात यद्य क्रिया आधार योग्यत्म तत्व आधा। बड़ी युक्ति से घुमा दिया है रहे यद्य क्रिया आधार योग्य असर्वगत हो गया जो जो क्रिया आधार का योग्य है वावा है। परिमाण विशेष और तो क्या चीज है ये परिमाण विशेष का नाम है परिमाण विशेष है ना अब ये जो कितना चौड़ा है इसमें हम क्या कहेंगे? या तो नाप के बताओ इतने इंच में इतने इंच में इतना इंच है ये सेंटीमीटर में नापोगे फुट में नापोगे मीटरों में नापोगे और जो भी अपने आपको क्या चीज है परिमाण विशेष ही तो है 10 फुट बोला तो परिमाण विशेष है, 12 बोला तो परिमाण विशेषत्म अतएव आसरोगत क्या हुआ परिमाण विशेषत्व कहने का तात्पर्य क्रियावत्तम उत्तम करते घटा दिया समझाते समझाते परिमाण विशेष में लाया जो जो क्रियावान है वो वास्तव होता क्या है परिमाण विशेष वाला होता है अर्थ आव्य उपाधि है परिमाण विशेषत्व और हमारे साथ्य क्या है परिमाण और स्व में स्व कभी उपाधि नहीं होता साध्य व्यापक कभी हो नहीं सकता अब क्रियावत्तम कभी साध्य का व्यापक ही नहीं हो सकता फिर तो क्रियावत्तम उत्तम होता है परिमाण विशेषोत्तम और परिमाण के प्रति परिमाण विशेषत्व को ही आप उपाधि बनाना चाहें या नहीं हो सकता स्वस्य स्व प्रति उपाधिर न भवन स्वस्थ स्वम प्रति उपाधि भवतम दर्द स्व क्या प्रति स्व नहीं होता करें न चात्म स्वय उपाधि स्वामे में स्व को आप उपाधि प्रस्तुत नहीं कर सकते परिमाण सामान्य के प्रति परिमाण विशेष को अपने उपाधि बना दिया यह अनुचित है तद अतिरिक्त साध्य आकार परिमाण से अतिरिक्त साध्य का आकार हमने स्वीकार्य नहीं किया हमारा साध्य क्या है परिमाण है इसरा अपने परिमाण विशेष से अतिरिक्त नाम के किसी अलग है क्या या यद्य विशेषम तब तो तो सामान्य रूपम में वह सामान्य रूप त्याग कर विशेष रूप तो कुछ हो तो नहीं सकता कि विशेष किस लोग कहते विशेष का नाम क्या है लक्षण क्या है पुरुष विशेष घेष विशेष विशेश का मतलब क्या होता है सामान्य से भेद को प्रकार है विशेष सामान्य का भेद जो प्रकार है उसी का नाम विशेष होता है तो कई बार लिखाया लिखायाद्यमान तो वो स्व के प्रति स्व उपाधि बना दिया यह अनुचित है असर्वग रूपा शब्द संभव और असर्वगत्व तो रूपाधि में विद्यमान तो है धर्म असर्वगत्व जो धर्म है वो क्रियावत रूपमा रूप में भी है ना असर्वग तत्व रूप भी क्या सर्वगत है क्या व्यापक है क्या नहीं द्रव्य विशेषण है विशेष वही अर्थात तो ऐसा क्रम उपादि को बदल देंगे थोड़ा सा द्रव्य सती असर्वग तत्व उपाधि बना दो तो आदि तो में तो गड़बड़ नहीं होगा भले रूपादि असर्वगत है क्यों द्रव्य क्या नहीं है रूपादि क्या है रूप रख स्पर्श गुण तो द्रवी तो है नहीं इसलिए द्रवित्व स्थिति जो है हम विशेषम बना देंगे तो रूपादियों में व्याप्ति नहीं होगा तब सिद्धांत कहेगा हर द्रवित मात्र गोपाली कह दो विशेषांश की जरूरत क्या रहेगी असर्वगत कि यो यो कह असर्वगत तब त्रव्य जो जो क्रियावान है वो तो द्रवी में ही होगा क्रिया गुण में तो कोई क्रिया होती नहीं है और क्रियाओं में भी क्रिया नहीं होगी जाति में क्रिया नहीं होगी क्रिया होती है तो द्रव्य में होता है अधिक क्रियात्तम द्रव्यम सीधे देखेगा विशेषांश अधिक जोड़ रहे हो व्यर्थ विशेषता दोष हो गया स्पर्शवत्व से प्रयोजन उपाधि बहुत झंझट होगी इसको छोड़ नहीं उपाधि बनाता है क्या उपाधि बना रहा है वो स्पर्शवत्व क्यों क्योंकि आप क्या देख रहे हैं पूर्व पक्ष कहना है पृथ्वी जल तेज वायु इनमें परिमाण आप देख रहे हो ये चार द्रव्य सिद्धि आकाशविधि चर्चा का विषय है विवादास्पद है ना उस पर करने जा रहे हैं हम इसे कहता है उन चार जिन को आप देख रहे हो वो चारों कैसे परिमाण है इसे शादी व्यापक बन रहा है देखो अभी यत्र परिमाण तरह स्पर्शवत्तम घटाओं में पृथ्वी जल तेजवायों में और यत्र संयोगित्व तरत स्पर्शावतम आकाश में आकाश में क्या है संयोगित्व तो है लेकिन स्पर्शोत्व नहीं पर कर चुकी है सर्वदा स्पर्श रहित्रविद्या चुके बात इसे साधन का व्यापक भी हो रहा है दृष्टांत में शाति का व्यापक और पक्ष में साधन का व्यापक बन रहा है अगर स्पर्शोत्म को पाली मान लो ये पूर्व पक्ष कहता है तब से दान दिक्कत देने में ये भी प्रयोजक नहीं सकता तो समस्या होगी मनुष्य परिमाणत्स मन में परिमाण कि मन कैसा है क्या नहीं परिमाण परिमाण परिमाण होता कि नहीं क्यों मन परमाणु परमाणु रूप है तो हो है तो उसका और आपने कहा जो जो स्पर्श वाला द्रव्य होगा उसी में परिमाण होगा यदि ऐसा नियम बना लेंगे फिर मन में स्पर्श न होने के कारण से मन में परिमाण नहीं है कहना पड़ेगा अच्छा आपको मानना चाहिए कभी भी परिमाण सिद्धि के प्रति कार्य का नियामक नहीं हो सकता यदि परमाणु परमाणु कहना भी उचित नहीं क्योंकि परमाणु वाले कौन है मन परमाण है वहां स्पर्श नहीं है इसीलिए यह स्पर्श उत्पादी आपका उपाधि नहीं हो सकता क्योंकि शादी का व्यापक नहीं है कहां मन में मन में परिमाण है इस तो नहीं है। मन में शादी का व्यापक नहीं रहा अतएव उपाधि नहीं हो सकता मनुष्य चतुर्थभाव कह दिया मन में बने स्पर्शा भावाणु तिवक्षा और इस में में बात बताएंगे कि अणु परिमाण वाला आएगा इस प्रकार से आकाश परिमाण सिद्ध हो गया जब आकाश परिमाण सिद्ध हो गया वह परिमाण क्या हो सकता है हस्व है कि अणु है कि मध्यम है कहते कोई नहीं है सर्वद्रोह विचारा अनुभव क्या विरुद्धत्वात्व पड़ेगा आकाश को व्यापक मानना पड़ता है पारम महत परिमाण लेकिन कोई सत्स खड़ा करना चाहता है आपने आकाश हम परिमाणम संयोगित्वा घटवत कहते नहीं नहीं अपरिमाणम आकाश कोई परिमाण जो ऐसा माने सत माने। आकाश कैसा है? क्यों है परिमाण रहित क्योंकि अक्रियावित कोई क्रिया नहीं होती दृष्टान क्या है रूप के समान यद भवति अक्रियवानवती यो यो भवति स सरिमाणवान जैसे रूप रूप में कोई क्रिया होती नहीं गुण में कोई क्रिया नहीं होती है इसलिए इसलिए वहां पर, पर परिमाण भी नहीं अब आकाश में भी क्रिया नहीं मानते हो इसलिए आकाश में कोई परिमाण नहीं होना चाहिए तब सिद्धांत कदा है अत्र उपाधि यहाँ पर जो है आकाश उद्रहित होता है ऐसा में हम उपाधि क्या करें अद्रवित उपाधि अब यह देखिए बन जाएगा साध्य साधना व्यापक क्योंकि अपरिमाण त्र साध्य का अद्रवित व्यापक है ये इतना अपरिमाणवत्तम तरह अद्रवितम कहा है सकल गुणों में सकल गुणों में कोई परिमाण होता है क्या कोई गुण में परिमाण नहीं है और परिमाण रहित गुणों में क्या है द्रवित्व भी नहीं है मैंने अद्रवित्व है अत साध्य व्यापक हो गया सकल गुणों में दृष्टांत में दृष्टांत में साधिक व्यापक हो गया और साधन क्या था आपका अक्रियात्म और यहा अक्रियाम तर तर अद्रवित नास्ति कहा आकाश में आकाश में काल में दिंग में आत्मा में क्या है अद्रवित्व नहीं है क्योंकि सब क्या है द्रव्य है अत्य द्रवित्व वहां पर है ना और साधन का भीपक हो गया द्रव्य है, है। द्रवित्व तो ही रहता है उसमें अच्छा साधन, साधन का अव्यापक हो गया साध्य व्यापक होता है जो साधन का व्यापक हो जाता है उसी का नाम उपाधि होता है साध्य यहां पर अपरिमाणवत्तम उसका जो है व्यापक हो गया कहा द्रवित रूपाधियों में और साधने में वगैरह नहीं साधन इस प्रकार से तो अनुमान जो उसने खड़ा करी थी हमारे अनुमान के खिलाफ वो अनुमान उपाधि ग्रस्त होकर के खंडित हो गया अतव अपना अनुमान सही साबित हुआ आकाश में परिमाण होता है संयोगी पदार्थों ने जैसे कि घाट ये हमारा अनुमान निर्दोष स्थापित हो गया और वह परिमाण कौन सा है होगा इस अनुमान पर जो संयोगित हेतु है अब प्रश्न उठेगा करेंगे कौन सा परिमाण है परम महत है अणु है कि रस्व है कि मध्यम परिण है कौन सा परिमाण बाद फैसला कर लेंगे लेकिन पहले संशय आपका हेतु मर उठा रहा है आप हेतु क्या था संयोगित उसी में संशय हमको क्या आपका तो संयोगित हेतु तो ठीक है क्या आकाश में संयोग होता है किसी का आकाश में संयोग होता है तो द्रव आधार द्रव का प्रत्यक्ष हुआ आपको संयोग आधार का जैसे दो का संयोग हो गया आप दो अंगुली का दो अंगुलिया हमें दिख रहे हैं संयोग का ये भी है आधार वो भी आधार है दोनों आधार हमको दिखाई दे रहे हैं आप चल रहे हो आकाश में आपका आकाश का संयोग हुआ है आप बैठे हो आकाश के साथ का संयोग है ये हमको दिख रहा है कि ओ, आकाश के साथ जो संयोग है क्योंकि आकाश मूर्त द्रवे नहीं है ना सावय भी नहीं है सावय तो दोनों अवयों का अवैव का संबंध दिखाई देता निरवैवी के साथ होगा क्या सावय पदार्थों का निरवैवी वस्तु के साथ में सयोग माना जाए कि ना मानना चाहिए नहीं मान सकते आप कैसे मानेंगे तब ये हमारे नया कहेंगे तार्किक लोग वैशेक लोग अरे भाई आप तो विचित्र आदमी हो हमारे यहां तो सब संभव है क्यों अब बताओ हमारे परमाणु से दृढ़ उत्पन्न कहा परमाणु सावे में दो परमाणु का संयोग हुआ कि नहीं हुआ ईश्वर की इच्छा से तो निरवे दो वस्तु का संयोग हो सकता है एक निरव के तो सावय के साथ संयोग होने में आपत्ति क्या आपको नियुक्ति देखिए दो निरवय वस्तुओं का सहयोग आप मान रहे हो और एक निरवय केवय के संयोग होने में परेशानी हो रही समझ में नहीं आती क्यों जब निरवयहीन जो दो निरवय आकाश और आत्मा आकाश और आत्मा आत्माहीन उनका संयोग हो सकता है क्या फिर जब इनका संयोग हो सकता है निरवयों का संयोग हो सकता है निरवय का सवयोग होने में कोई आपत्ति नहीं है इसे कोई धम तो है तो अपना आधार बना तो सकता ही है या सावय को आधार आधार बना लेगा में में बैठ बैठ सकता सकता सकता है सकता है है वस्तु संयोग हो कि निरवय उनक, के साथ संबंध होना कठिन है मानना वहां दोनों का संयोग कैसे हो जाएगा तब हम लोग क्या करते ईश्वर ने कर दिया हमारे तुम्हारे बस की बात नहीं ईश्वर ही परमाणुओं का संयोग करता है वो ईश्वरी अपनी माया शक्ति है वो अपनी शक्ति से दोनों को कर देता है यदि ईश्वर की कृपा से दो परमाणु जो दो निरवय परमाणु का संयोग हो सकता है तो एक निरवय आकाश का सावय आपका शरीर आदि के साथ सहयोग होने में के सहयोग होने में कोई आपत्ति नहीं हो ईश्वर इच्छा से होते रहेगा आकाशम संयोगी करते हैं, आकाश विभागीय है और विभागी भी है द्रव्य होने से घट के समान एक अलग बात है नित्य और अनित्य का संयोग अनित्य होता है और अनित्यों का संयोग अनित्य होता ही इसलिए आकाश और आत्मा आकाश और काल आकाश और दिग्ग काल और दिग्ग काल और आत्मा दिग्ग और काल काल और आत्मा आत्मा का दिक के साथ संयोग है सब वो नित्य माना गया नित्यों का संयोग नित्य होता है और अनित्यों का संयोग अनित्य होता है नित्य के साथ अनित्य का जो संयोग है वो भी अनित्य हो जाएगा अतएव आकाश संयोग वाला है आकाश विभाग वाला है क्योंकि द्रव्य होने से घट के सम्मान यह भी उपाय दोष देना चाहता है न सावत्व उपाधि सावयवत्व को उपाधि करके आप प्रसुत नहीं कर सकते मधुप्त हेतु गर्भित क्योंकि वह सावयित्व किसे कहते हैं सावयत्व तो का रहेगा द्रव्य में ही तो होगा कि गुण में क्रिया में अन्य कोई सावय होता ही नहीं इसलिए आपका उपाधि हमारे हेतु से घटित है सावयव यद जो सावयव है वो द्रव्य अर्थ तो तो के छोड़ करके केवल सावयित्व तो कहीं मिलेगा द्रव्युक्त है सावत्व पहले दोष आया स्व में स्व बना सकते द्रव्य के प्रति द्रव्य कोई उपाय प्रस्तुत कर दो ये नहीं हो सकता क्यों तस्वय्त हेतु कौन से द्रवित तो, गर्भित द्रवित्व आरभित तत्व द्रव्य होता हुआ जो आरभ्य होता है उसे कहना सावयत्व सावय का लक्षण कर दिया है जो द्रव्य होते हुए आरभ्य है द्रव्य सती आरभ्य जो द्रव्य होता हुआ कभी आरभ्य ही नहीं होता वो निरवय है और जो द्रव्य होता हुआ आरभ्य है वो सब सावयव है द्रव्य सती आरभ्यत्म सवयत्तम द्रव्य सती कदापि अनारभ्यम निर्वय अत उपाधि का लक्षण में द्रवित छिपा हुआ है अमर हेतु छिपा हुआ है अरे हेतु घटित उपाधि होने के नाते कहने मतलब हेतु गर्भित उपाधि हेतु घटित उपाधि होने के नाते यह उपाधि स्व के प्रति स्वयं प्रस्तुत करना हो गया और स्व के प्रति स्वयं उपाधि कभी होता नहीं ये पहले नियम बता चुके हैं